कल के सूत्र के अंतिम पंक्तियां अधूरी रह गई हैं, उनसे ही हम शुरू करें संत के लक्षण में अंतिम बात लाहौल से ने कही घाटी की भांति रिक्त और मटनाल पानी की भांति विनम्र जैसा हम जीते हैं जो हमारा धन है वो खाली होने का नहीं भरने का है चाहे धन से कोई अपने को भरे और चाहे यश पद प्रतिष्ठा से चाहे कोई ज्ञान से अपने को भरे और चाहे कोई त्याग से चाहे कोई संसार की संपदा इकट्ठी करे और चाहे कोई स्वर्ग की लेकिन हम सभी भरने को आतुरे हम सभी अपने को भर लेना चाहते हैं ऐसा लगता है कि भीतर इतना खालीपन है कि वो खालीपन हमें खाया जाता है उसे किसी भी तरह भर लेना है ताकि खालीपन मिट जाए रिक्तता मिट जाए हम भरे हुए मालूम पड़े खाली न रह जाएं एक बात कि हम जीवन भर भरने की कोशिश करते हैं और दूसरी बात कि हम अंततः खाली के खाली रह जाते हैं कोई कभी अपने को भर नहीं पाता चाहे दिशा हो कोई और चाहे वस्तुएं हो कोई संसार की या पार की हम खाली ही रह जाते हैं सिकंदर भी मरता है तो खाली बड़े से बड़ा ज्ञानी भी आइंस्टीन भी मरेगा तो खाली बड़ा चित्रकार बड़ा मूर्तिकार बड़ा राजनीतिक बड़ा धनी मरेगा तो खाली बचपन से ही दौड़ते हैं भरने के लिए और जीवन भर भरने की कोशिश भी करते हैं फिर भी खाली मरते हैं जो असफल हो जाते हैं इस दौड़ में वे तो खाली मरते ही हैं, जो सफल हो जाते हैं वे और भी ज्यादा खाली मरते हैं क्योंकि जो असफल होता है उसे तो एक आशा भी बनी रहती है कि यदि सफल हो जाता तो भर जाता सुविधा नहीं थी संयोग नहीं मिला भाग्य ने सांस नहीं दिया लोग विपरीत थे परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी इसलिए खाली रह गया लेकिन जो सफल हो जाते हैं उनके लिए ये बहाना भी नहीं बचता वे तो ये भी नहीं कह सकते कि भरने का मौका नहीं मिला इसलिए खाली रह गए सिकंदर कैसे कहेगा कि भरने का मौका नहीं मिला इसलिए मैं खाली रह गया भरने का पूरा मौका मिला भरने की पूरी चेष्टा की अथक फिर भी खाली रह गए शायद जिसे हम भरने चले हैं उसका स्वभाव खाली होना है इसलिए हम उसे नहीं भर पाते लाओ से संत की परिभाषा में आधारभूत और अंतिम बात कहता है घाती की भांति खाली संत वो है जिसने अपने खालीपन को स्वीकार कर लिया और उसके भरने की बात बंद कर दी किसी निराशा से नहीं किसी विशास से नहीं किसी हारे हुए होने के कारण नहीं हिंदी के प्रतिष्ठित कवि दिनकर ने अभी अभी एक किताब लिखी है हारे को हरिनाम जो हार जाता है उसके लिए हरिनाम बसता है और कुछ भी और जो हार के हरि नाम लेता है वो हरि नाम कभी ले नहीं पाता ये उसकी मजबूरी है दिवस है हरि नाम ही ले सकता है अब और कुछ ले नहीं सकता हारे हाथ में और कुछ बचता नहीं लेकिन ये तो हमारे समझ में भी आ जाए भरे हुए हाथ में भी कुछ नहीं बचता भरा हुआ हाथ भी खाली ही सिद्ध होता है क्योंकि हमारे भीतर जो स्वभाव है वो स्वभाव ही खाली है हम उसे भर नहीं सकते जैसे हम सूरज को अंधेरा नहीं कर सकते उसका स्वभाव ही प्रकाश है स्वभाव के विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता जो विपरीत करने की कोशिश करते हैं वे अस्फल होंगे असफल होंगे विशाद से भरेंगे दुख से भरेंगे पीड़ा से भरेंगे जो प्रतिकूल कोशिश करेंगे स्वभाव की हारेंगे अहंकार को घाव लगेगी चोट लगेगी अहंकार विचित होगा आहत होगा टूटेगा सब बिखरेगा प्राण संकट में पड़ेंगे संत का अर्थ लाओ से यह नहीं कहता कि जिन्होंने हार के कोई उपाय ना देखकर हरि का नाम लिया कोई उपाय ना देखकर जिन्होंने कहा ठीक है संतोष के लिए यही उचित है कि हम जैसे हैं, हैं। नहीं लाओस से यह नहीं कहता लाओ से यह कहता है कि संत जान लेते कि ये स्वभाव है विशास से नहीं तथाता से स्वीकार से अनुभव से और स्वभाव के प्रतिकूल जाने का कोई अर्थ नहीं है मूलता है यह कोई पराजय नहीं ये ज्ञान है यह कोई विवश होकर अपने सुनेपन को स्वीकार नहीं किया है अनुभव से प्रवता से विकास से जीवन को जानकर पहचाना है कि भीतर जो आत्मा है भीतर जो अस्तित्व है रिक्त होना उसका स्वभाव है रिक्तता उसका गुण है और ध्यान रहे रिक्तता ही असीम हो सकती है भरी हुई कोई भी चीज असीम नहीं हो सकती जहां कोई चीज भरेगी वहीं सीमा आ जाएगी और ध्यान रहे रिक्तता ही स्वयं में प्रतिष्ठित हो सकती है भराव तो सदा पराय से होता है एक घड़ा खाली है खाली घड़े का अर्थ है घड़ा सिर्फ घड़ा है और घड़ा भर गया तब वो किसी और चीज से भरेगा पानी से भरेगी सोने से भरेगी मिट्टी से भरेगी पत्थर से कि हीरे जवाहरात से घड़ा जब तक खाली है तब तक घड़ा है जब भरेगा तो पानी से भरेगा पत्थर से भरेगा हीरे जवाहरात से भरेगा पराय से भरेगा स्वयं अगर हमें होना है तो खाली ही हो सकते हैं भरे हुए होंगे तो पराय से होंगे दूसरे से होंगे स्वा का शुद्धतम रूप खाली ही होगा क्योंकि स्वयं के अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं है और जब भी हम भरेंगे तो दूसरा मौजूद हो जाएगा वही हमारी पीला है दूसरे से भरते हैं मित्र से प्री से पत्नी से प्रेमी से धन से पद से किसी से भरते हैं बाहर ही बाहर रह जाता है दौड़ हो जाती है थक जाते हैं गिर पड़ते हैं, मुंह से गिरने लगता है, मौत करीब आ जाती है और पाते हैं लाव से रहता है संत अपने खालीपन में जीता है वो दूसरे से अपने को नहीं भरता पराये से दी अदर चाहे वो कोई भी हो उससे अपने को नहीं भरता लाओ से कहता है संत तो ईश्वर से भी अपने को नहीं भरता धर्म से भी अपने को नहीं भरता पुण्य से भी अपने को नहीं भरता खाली होना ही उसका धर्म है खाली होना ही उसका पुण्य है खाली होना ही उसका ईश्वर है क्योंकि खाली होना ही ताओ है नियम है ये खालीपन हमें तो भयभीत करेगा हम तो अकेले होने से भयभीत होते हैं कोई दूसरा ना हो तो डर लगना शुरू हो जाता है कोई दूसरा ना हो तो लगता है जिंदगी बेकार हुई दूसरा चाहिए ही ये बात मजे की बात है कि हम में से कोई भी अपने साथ रहने को राजी नहीं हम दूसरे के साथ रह सकते हम अपने साथ नहीं रह सकते और बड़ा मजा ये है कि जो हम अपने साथ नहीं रह सकते वो भी सोचते हैं कि दूसरे हमारे साथ रहें तो आनंदित हों हम अपने साथ नहीं रह सकते अकेले में आनंदित नहीं हो सकते अपने साथ और आकांक्षा ये होती है कि दूसरे भी हमारे साथ रह के हमसे आनंदित हों और दूसरे की भी हालत यही है वो भी अपने को बर्दाश्त नहीं कर सकता अकेले में और हम आशा करते हैं कि हम उसके साथ होकर आनंदित होंगे वो खुद अपने साथ आनंदित नहीं हो सका है हम सब एक दूसरे पर निर्भर होकर जी रहे हैं और ये निर्भरता ऐसी नासमझी से भरी है कि जिन पर हम निर्भर है वो हम पर निर्भर है हम उनके बल से जी रहे हैं वो हमारे बल से जी रहे हैं हम सब निर्बल हैं लेकिन धोखा इससे हो जाता है जिंदगी का अवसर बीत जाता है संत सत्य को देखने की चेष्टा है जैसा भी है सत्य उसे वैसा ही देखने की चेष्टा है और जो व्यक्ति भी सत्य को देखने को राजी हो जाता है वो शीघ्र ही सत्य के आनंद को भी अनुभव शुरू कर देता है जिन्होंने भी इस बात को पहचान लिया कि भरे होने की भरने की भरे जाने की सारी दौड़ नर्क है उन्होंने अपने को भरना छोड़ दिया और उन्होंने अपने को खाली होना ही जाना कि मैं खाली हू ही ये बहुत मजे की बात है कि विगत 200 वर्षों में पश्चिम ने सर्वाधिक भराव पैदा किया है आदमी के लिए चीजों से घर भर गए हैं यांत्रिक नई ईजादों से जमीन भर गई है हर आदमी के पास इतना है जितना कि कभी भी किसी आदमी के पास नहीं था बड़े से बड़े सम्राज्य के पास जो नहीं था वो आज एक साधारण जन के पास पश्चिम में है सब तरफ भराव है और पश्चिम में 200 साल से जिस बात की प्रगातम अनुभूति हो रही है वो है एम्प्टीनेस अगर पश्चिम का इन 200 वर्षों का सबसे महत्वपूर्ण शब्द सब हम खोजें तो वह है एम्पिटीनेस खालीपन रिक्तता कामो सात्र हाइडगर और तेगा वाई गे सभी रिक्तता की बात करते हैं वह कहते हैं जिंदगी बिल्कुल रिक्त है खाली है और बड़ी बेचैनी है क्योंकि जिंदगी भरती ही नहीं कभी किसी गरीब समाज को इतना अनुभव नहीं हुआ था रिक्तता का क्योंकि पेट खाली था तो आत्मा के खाली होने का पता चलना ही नहीं हो पाता पेट खाली हो तो और बड़े खालीपन दिखाई ही नहीं पड़ते पेट को भरने में ही सारा समय व्यतीत हो जाता है आज पश्चिम का पेट भर गया शरीर भर गया चीजें चारों तरफ इकट्ठी हो गई है और आदमी को भीतर अनुभव हो रहा है सब खाली है कुछ भी नहीं है भीतर ये खालीपन लाओस से कहता है इसके साथ हम दो काम कर सकते हैं या तो इसे भरने में लग जाएं जो कि कभी भरेगा नहीं एक और उपाय या हम इसे भुलाने में लग जाएं आदमी दो ही उपाय करता है या तो भरने की कोशिश करता है और जब नहीं भर पाता तो भुलाने की कोशिश करता है पहले सिकंदर भरने की कोशिश करेगा और जब पाएगा कि अस्फल हुआ तो शराब में भुलाएगा अपने को नग्न स्त्रियों के नृत्य में भुलाएगा अपने को ताकि अब खालीपन पता ना चले भरो या भुलाओ लेकिन लाओ से कहता है ना भरने से भरता है और ना भुलाने से भूलता है जिंदगी के बड़े अद्भुत नियम हैं जिस चीज को जितना भुलाओ उतनी ही याद आती है चाह इस जगत में कुछ भी बुलाया नहीं जा सकता बुलाएं और जितना बुलाएंगे उतना ही पाएंगे याद आता है असल में बुलाने की कोशिश में भी याद तो करना ही पड़ता है जब एक आदमी अपने भीतर के खालीपन को डुबाने को बुलाने को शराब पी रहा है तब भी वो गहन रूप से याद कर रहा है होश न आएगा तब भी गहन रूप से याद करेगा कि शराब व्यर्थ हो गई शरीर को खराब कर गई वो जो जो घाव था वो अपनी जगह फिर खड़ा है और भी गहरा होकर और भी रिक्त होकर दिखाई पड़ रहा है न तो कोई भर सकता और न कोई भुला सकता लाओस उससे कहता है संत वे हैं जो दोनों ही काम नहीं करते वे खाली होने को राजी हो जाते हैं कहते हैं हम खाली हैं बात समाप्त हो गई ना हम भरेंगे ना हम बुलाएंगे और बड़ा आश्चर्य और बड़ा चमत्कार जो इस जगत में घटता है वो ये है कि जो अपने खालीपन से राजी हो जाता है उसका खालीपन मिट जाता है ये थोड़ा कठिन लगेगा असल में खालीपन अनुभव इसलिए होता है कि हम भरने के लिए आतुर हमारी आतुरता के कारण खालीपन है जितने हम आते हैं उतना हमें खालीपन मालूम होता है जब हम राजी ही हो गए जब हमने भरने की दौड़ ही छोड़ दी जब हमने भरने का स्वप्न ही तोड़ दिया जब हमने बुलाने के भी आयोजन नहीं किए जब हम राजी ही हो गए और जब हमने कहा कि खालीपन मेरे भीतर है ऐसा नहीं मैं ही खालीपन हूं तो खालीपन खो जाता है क्योंकि खालीपन के होने के लिए पृष्ठभूमि में भरे होने की आकांक्षा चाहिए जैसे काले तख्ते पर सफेद खड़िया से हम कुछ लिख देते हैं फिर काले तख्ते को, को कोई पीछे से खींच ले सफेद लिखा हुआ खो जाए क्योंकि सफेद लिखा हुआ दिखाई पड़ता था काले तख्ते के कारण विपरीत चाहिए अनुभव के लिए खालीपन का अनुभव होता है क्योंकि विपरीत हमारे भीतर महत्वाकांक्षा है भरे होने की भरे होने की आकांक्षा नहीं है खालीपन का अनुभव खो जाता है हमें दुख का अनुभव होता है क्योंकि सुख की आकांक्षा है सुख की आकांक्षा नहीं दुख का अनुभव खो जाता है मृत्यु हमें डराती है क्योंकि जीवन पर हमारी पकड़ है जीवन पर पकड़ न हो मृत्यु की बात समाप्त हो जाती है अपमान हमें कांटे की तरह चुभता है क्योंकि सम्मान के फूल पाने के लिए हम पागल हैं सम्मान के फूल पाने की बात खो जाए अपमान का कांटा उसके साथ ही द्रोहित हो जाता है विपरीत चाहिए अनुभव के लिए अगर आपको रिक्तता अनुभव होती है तो सबूत है कि आप भरे होने की आकांक्षा में लगे हैं अगर आपको दुख अनुभव होता है तो सबूत है कि आपने सुख की मांग कर रखी है अगर आपको अपमान तीरा देता है तो आप सम्मान के लिए विक्षिप्त हैं। अगर यह दिखाई पड़ जाए तो लवस्य का सूत्र समझ में आ जाए कि संत का आत्यंतिक गुण है रिक्त हो जाना और उसके बाद उसने कहा है कि विनम्र मत मैले पानी की भांति विनम्रता दो प्रकार की है इसे थोड़ा समझ लें विनम्रता दो प्रकार की है एक तो ऐसी विनम्रता है जो सिर्फ अहंकार का आभूषण अगर हम उसके लिए प्रतीक चुनना चाहें तो हम कहेंगे गंगा के पवित्र जल की भांति विनम्र गंगा के पवित्र जल की भांति पवित्रता का भी एक अहंकार है और विनम्रता का भी एक अहंकार है ऐसा विनम्र आदमी घोषणा करता फिरता है सब तरह से कि मैं बिल्कुल विनम्र हूं मैं आपके पैरों की धूल हूं मैं कुछ भी नहीं उसकी आंखों में झांके उसके उठने में उसके बैठने में और दिखाई पड़ेगा वो सब कुछ है और अगर उस आदमी को आप कह दें कि आपसे भी ज्यादा विनम्र आदमी का आगमन गांव में हो गए तो वो आदमी उतना ही पीड़ित होगा जैसा कोई और अहंकारी पीड़ित हो उसकी विनम्रता नंबर एक है नंबर दो का विनम्र वो ना होना चाहेगा विनम्रता भी नंबर एक हो सकती अगर विनम्रता भी शिखर बनती है तो विनम्रता कहां रही शिखर तो अहंकार बनता है तो जिसे विनम्रता का पता है वो विनम्र नहीं है जिसे बोध है कि मैं विनम्र हूं वो अहंकारी है क्योंकि बिना विपरीत के विनम्रता का बोध भी नहीं होगा जो घोषणा करता है कि मैं विनम्र हूं वो अहंकारी है जो कहता है चरणों की धूल हूं वो अहंकार है अन्यथा ये बोध भी नहीं होगा इस बोध का भी कोई उपाय नहीं अहंकार विनम्र होने का धोखा दे सकता है देता है क्योंकि हम सिखा रहे हैं मैं एक विश्वविद्यालय में गया था वहां मैंने तख्ती लगी देखी वाइस के कमरे में कि जो विनम्र हैं, वे ही सम्मान को प्राप्त होंगे विद्यार्थियों के लिए लगाई होगी कि जो विनम्र है वे सम्मान को प्राप्त होंगे लेकिन ये बड़े मजे की बात है आधा हिस्सा पिछला हिस्सा पहले हिस्से के विपरीत जो विनम्र है वो सम्मान को प्राप्त होंगे तो जो सम्मान पाना चाहते हैं वो विनम्र होने की कोशिश शुरू करें निश्चित ही हमारे अहंकार से भरे समाज ने जिसे भी सम्मान चाहिए उसे विनम्र होना चाहिए नहीं तो सम्मान नहीं मिलेगा हम उसी को सम्मान देते हैं जो विनम्र हो जाए और बड़े मजे की बात है कि हमें इसका ख्याल नहीं कि वो इसीलिए विनम्र हो रहा है कि सम्मान मिले सम्मान की आकांक्षा अगर विनम्र बना दे हाथ जोड़ के सिर झुका के खड़ा करवा दे राजनीतिक नेतागण द्वार द्वार खड़े रहते उनकी विनम्रता गहन अहंकार की तृप्ति की दौड़ एक तो विनम्रता ऐसी है जिसे विनम्रता की पवित्रता का श्रेष्ठता का बोध दूसरी विनम्रता लाओस से बात कर रहा है दूसरी विनम्रता ऐसी है जिसे अपनी पवित्रता का अपनी श्रेष्ठता का अपनी साधुता का भी कोई पता नहीं इसलिए लाओस ने प्रति प्रतीक उपयोग किया है मठमैले जल की भांति मडी वाटर कहीं भी बहरा है किसी भी जमीन पर मिट्टी से भरा हुआ कोई बोध नहीं है पवित्रता का सृष्टि का गंगा जल का संत को अगर बोध हो कि मैं संत हूं तो वो संत नहीं रहा लेकिन यही तरकीब है तो आप संत के पास जाएं और उससे कहें कि आप बहुत बड़े महात्मा हैं तो वो कहेगा नहीं मैं तो आपके पैरों की धूल उसको भी पता है खेल के नियम सभी को पता है आपको भी पता है कि संत अगर खुद कहे कि हां मैं संत हूं तो कहेंगे क्या संतरा उसे भी पता है कि अगर मैं कहूं हां मैं संत हूं तो यह आदमी दोबारा नहीं आएगा वो कहता मैं संत मैं कहा मुझसे पापी तो है ही नहीं जो मैं खोजने निकला तो मुझसे पापी मैंने कोई भी नहीं पाया तब आप चरण छू के घर लौटते हैं कि संत उपलब्ध हुआ लेकिन ये एक ही खेल के दो हिस्से हो सकते लाओसे का संत ये भी नहीं कहेगा कि मैं सबसे भला हूं और ये भी नहीं कहेगा कि मैं सबसे बुरा हूं क्योंकि ये दोनों ही अहंकार की घोषणा है लाओ से का संत अघोषित रहेगा वो कुछ भी नहीं कहेगा अपने संबंध में कोई वक्तव्य नहीं देगा शायद आप उसके पास से बहुत निराश लौटे क्योंकि दो में से कोई भी बात आपके मन को तृप्ति देती वो कह देता कि हाँ मैं महान संत हू तो भी आप कुछ निर्णय करके लौटते वो कह देता कि मैं तो कुछ भी नहीं ना कुछ हूं ना चीज हूं तो भी आप कुछ निर्णय लेके लौटते लेकिन लाओस से का संत कुछ भी नहीं कहेगा क्योंकि लाओसे कहता है कि स्वयं के बाबत कोई भी बोध विपरीत के कारण होता है इसलिए कोई बोध नहीं होगा लाओस से खुद कोई पूछने आया है कि सुना है हमने आप परम ज्ञानी लाओ से सुनता रहा है उस आदमी ने का कुछ कहिएगा नहीं लाओस से चुप रहा और तभी एक और आदमी आया और उसने लाउस से कहा की सुना है हमने कि तुम अज्ञान का प्रसार कर रहे हो ऐसी बातें कह रहे हो जिससे जगत भ्रष्ट हो जाए और भटक जाए लाउस से सुनता रहा उस आदमी ने कहा कुछ कहिएगा नहीं लाओ से कहा कि तुम दोनों आपस में बैठ के तय कर लो याद भी कहता है कि महाज्ञानी और तुम कहते हो महाज्ञानी मुझे कुछ भी पता नहीं तुम दोनों जानकार तुम दोनों मिलकर तय कर लो और मुझ पर कृपा करो मुझे हिसाब के बाहर रखो तुम दोनों काफी जानकार हो जिन बातों का मुझे पता नहीं उनका तुम्हें पता है तुम निर्णय कर लो मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं अघोषित व्यक्तित्व संतत्व है अब हम इस सूत्र को समझने की कोशिश करें इस अशुद्धि से भरे संसार में कौन विश्रांति को उपलब्ध होता है जो ठहर कर अशुद्धियों को बहचाने देता है इस संबंध में बुद्ध की एक कहानी मुझे सदा प्रिय रही वो मैं आपसे कहूं ये सूत्र उस पूरी कथा का सिद्ध है। हु कैन फाइन रिपोज इन ए मडी वर्ल्ड बाय लाइंग स्टिल इट बिकम्स क्लियर बुद्ध एक पहाड़ के पास से गुजरते हैं धूप है तेज गर्मी के दिन उन्हें प्यास लगी आनंद से उन्होंने कहा आनंद तू पीछे लौट के जा अभी अभी हमने एक नाला पार किया तू पानी भरला आनंदा पात्र लेकर पीछे गया कोई दो फरलाम दूर वो नाला था जब बुद्ध और आनंद वहां से निकले थे तो नाला बड़ा स्वच्छ था जलधार धूप में मोतियों जैसी चमकती थी खिंचला था नाला कंकड़ पत्थरों पर शोरगुल की आवाज करता बहता था पहाड़ी नाला था स्वच्छ ताजा जल उसमें था, लेकिन जब आनंद वापस पहुंचा तो देखा कि कुछ बैलगाड़िया उसके सामने ही उसमें से गुजर गई और नाला गंदा हो गया धूल और कीचड़ ऊपर उठाई सूखे पत्ते दबे जो जमीन में पड़े थे वे फैल गए सारा पानी गंदा हो गया पीने योग ना रहा आनंद वापस लौटा आनंद के मन में हुआ बुद्ध इतने महाज्ञानी हैं, उन्हें यह भी पता ना चला कि जब मैं जाऊंगा तो दो गाड़िया वहां से निकल जाएंगी सब पानी गंदा हो जाए आनंद वापस लौटा उसने बुद्ध से कहा कि वो पानी गंदा हो गया है गाड़ियां उस पर से गुजर गई अब वो पीने योग्य नहीं है तो मैं आगे जाता हूं तीन मील दूर आगे नदी है वहां से पानी ले आऊ बुद्ध ने कहा कि नहीं पानी तो उसी नाले का मुझे पीना है तू वापिस जा बड़ी कठिनाई हुई कि पहले तो समझ लो कि न जानते हुए बुद्ध ने फेचा था अब जानकर आनंद को ठिटकते देखकर बुद्ध ने कहा तू जाती आनंद फिर गया लेकिन उस पानी को पीने के लिए माना नहीं जा सकता था पानी बिल्कुल गंदा था आनंद बड़ी मुश्किल में पड़ा उस गंदे पानी को बुद्ध के लिए पीने के लिए लाए भी कैसे फिर वापस लौटा बुद्ध से कहा क्षमा करें वो पानी लाने योग्य बिल्कुल नहीं बुद्ध ने कहा तू एक बार और मेरी मान और चाह आनंद का मन हुआ कि इंकार कर दे लेकिन बुद्ध ने इतने अनुनय के स्वर से कहा कि वो फिर वापिस लौटा जाते वक्त बुद्ध ने उससे कहा आनंद और अब लौटना मत किनारे पर बैठ रहना जब तक पानी तुझे पीने योग्य ना लगे तब तक बैठे रहना आनंद गया किनारे पर बैठ गया बैठ कर देखता रहा देखता रहा देखता रहा थोड़ी देर में सूखे पत्ते बह गए मिट्टी के कंड नीचे बैठ गए धूल हट गई पानी पुनः स्वच्छ हो गया पानी भर के आनंद नाशता हुआ लौटा बुद्ध के चरणों में गिर के उसने कहा कि तुम्हारी अनुकंपा अपार क्या तुमने मुझे उस पानी की धार से कुछ संदेश दिया मैं ना समझ क्या क्या सोचता रहा मुझे समझ आ गया उस नदी के उस झरने के किनारे बैठकर कि ये मन भी ऐसा ही गंदगी से भरा है क्या मन के किनारे भी हम ऐसे ही बैठकर प्रतीक्षा करें तो ये गंदगी बह जाएगी बुद्ध ने कहा इसलिए तुझे तीन बार मुझे वापस भेजना पड़ा लाओ से का सूत्र उसका शीर्षक है हु कैन फाइंड रिपोज इन ए मॉडी वर्ल्ड इस मतमैली गंदी दुनिया में कीचड़ से भरी दुनिया में कौन पा सकेगा विश्रांति बाय लाइंग स्टिल इट बिकम्स क्लियर कुछ और करने की जरूरत नहीं इस संसार में प्रतीक्षा से शांत होकर बैठ जाना काफी है सब स्वच्छ हो जाता है अपने से। आनंद से बुद्ध ने बाद में पूछा कि आनंद तुझे कभी ऐसा उस झरने के किनारे नहीं हुआ कि खून पड़ू और साफ कर दूं? आनंद ने कहा हुआ नहीं मैंने किया भी लेकिन पानी और भी गंदा हो गया था मन के साथ हम भी सब यही करते हैं कूंद के साफ करने की कोशिश करते जबरदस्ती मन को साफ करने की कोशिश करते हैं। हमारी जबरदस्ती हमारा झरने में उतर जाना पानी को और गंदा कर जाता है इसलिए तथाकथित धार्मिक आदमी जो मंदिरों में बैठकर ध्यान और पूजा और प्रार्थना करते रहते हैं कहीं उनके मन में झांकने का आपको अवसर मिले तो आपको पता चले कि वो मंदिर में जरूर बैठे हैं, मंदिर से उनके मन का कोई भी संबंध नहीं मन उनका इतनी गंदगी से भर गया है जितना कि दुकान पे बैठ के भी नहीं भरता क्योंकि दुकान पे भी एकाग्रता एक -एक रहती धन पर मंदिर में उतनी एकाग्रता भी नहीं रह जाती और क्यों नहीं रह जाती सभी को यह अनुभव हुआ होगा जो भी मन को शांत करने की कोशिश करेगा उसे पता चला होगा कि शांत करने जाओ तो और अशांत हो जाता क्योंकि शांत करने जाएगा कौन आप अशांत है और आप शांत करने जा रहे हैं तो अशांति दुगनी हो जाएगी बहुगुनी भी हो सकती है तो अगर कोई बहुत ज्यादा शांत करने की कोशिश करे तो पहले आसान था पीछे विक्षिप्त हो सकता है फिर रास्ता क्या है लाव से का रास्ता ख्याल में रखने जैसा है यह परम मार्ग है लाव से कहता है मन की धारा के पास चुपचाप बैठ जाएं, लाइंग स्टिल लेट जाएं। बहने दें धार को होने दें गंदगी मतमैली है धार रहने दें शांत बैठ जाए सिर्फ प्रतीक्षा करें और कुछ ना करें कोशिश ना करें शांत करने की कौन आदमी इस जगत में शांति को उपलब्ध हो सकता है वही जो अशांति को मिटाने की चेष्टा से बचे ये बहुत अजीब लगेगा जो अशांति को मिटाने की चेष्टा से बचे क्योंकि सब अशांति हमारी चेष्टाओं का फल है और अब हम शांत होने की भी चेष्टा करें तो हम और गहन अशांति पैदा कर लेंगे बोकोचू अपने गुरु के पास गया गुरु से उसने जाके कहा कि मेरा मन बड़ा अशांत है मुझे शांत करने का उपाय दे क्या मैं ध्यान करूं, क्या मैं उपवास करूं क्या मैं तप करूं? उसके गुरु ने कहा तू इतना कर करके अभी करने से थका नहीं तू जिंदगी भर करता ही रहा उस करने का ही ये तेरी अशांति फल है और अभी भी तू करने को सुख है तो फिर मेरे दरवाजे के भीतर मत आना क्योंकि ये ना करने वालों का घर है अगर तू यहां ना करने को राजी हो तो भीतर आ अन्यथा अभी और भटक बोकोजु की कुछ समझ में नहीं पड़ा उसने कहा आसान की बहुत है आपको पता नहीं मेरी पीड़ा का इसे शांत करना ही है उसके गुरु ने कहा ये तेरा कहना कि इसे शांत करना ही है और दोहरी अशांति को जन्म देगा। तू कुछ मत कर तू यहाँ रह तू सिर्फ मेरे पास बैठ बोकोजु एक साल तक अपने गुरु के पास बैठता था दो चार आठ दिन में पूछता था कि अब कुछ बताएं करने को क्योंकि बिना किए मन मानता नहीं कुछ तो करवाएं कोई मूर्णतापूर्ण कृत्य भी दे दें कि चलो माला ही फेरो तो कुछ तो करवाएं कोई मंत्र कोई नाम कुछ तो पकड़ा दे कि मैं लगा रहूं बोकोजू का गुरु कहता है कि तू काफी कर चुका अब कुछ दिन कुछ भी नहीं करना है महीना पंद्रह दिन बीतता है कि बेचैनी बढ़ जाती है कुछ क्या मैं पात्र नहीं हूं क्या अपाक हूं आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं बोकोजू कहता है तू बस बैठ जापान में एक शब्द है झाजेन जिसका मतलब होता है जस्ट सिटिंग हुँ? सिर्फ बैठ तो गुरु बस उससे साल में जब भी वो पूछता है गुरु इतनी कहता है तू तू बैठ तु कुछ और मत कर सिर्फ पच गया कोई ये बताता नहीं आदमी और बो कुछ को, को बैठना पड़ा बैठना पड़ा बैठना पड़ा फिर उसने पूछना भी छोड़ दिया कि आदमी से पूछना भी क्या लेकिन बैठे बैठे इस आदमी से इसके पास इसकी सन्नति में ऐसा लगाव भी बन गया कि छोड़ के जाना भी ना हो इसके पास बैठे बैठे कुछ चीजें जुड़ गईं भीतर कि अब इस घर के बाहर जाना भी ना हो आखिर जिस दिन चीजें जुड़ गईं भीतर तो वो के गुरु ने कहा कि अब अगर तूने पूछा कि कुछ बताओ तो दरवाजे के बाहर निकलने का ही एकमात्र कर्म बचा है निकाल दूंगा बाहर अब तो पूछना मत जिस दिन गोपोजी के गुरु को लगा कि अब वो जगह आ गई जहां से ये अब भाग भी नहीं सकता बैठना ही पड़ेगा और बैठ भी नहीं सकता क्योंकि मन भीतर कहता है कुछ करो कोई व्यस्तता कोई ऑक्यूपेशन कहीं तो उलझे रहो कुछ तो करने को चाहिए कहावत है हमने सुनी है कि खाली मन शैतान का कारखाना हो जाता है बात गलत है शैतान के कारखाने आप हैं खाली में आपको पता चलता है खाली के वजह से कोई शैतान का कारखाना नहीं बनता शैतान के आप पूरे कारखाने हैं लेकिन फैक्ट्री इतने दिनों से चल रही है तो उसकी सोरूल का पता नहीं चलता जब बंद होती तब पता चलता मुश्किल में पड़ गया अब कुछ लेकिन अब जा भी नहीं सकता कुछ कर भी नहीं सकता बैठा बैठा बैठा और ठीक वही घटना घटी जो आनंद को झरने के किनारे घटी साल पूरा होते होते बैठते बैठते बैठे बैठे बैठे वही वही विचार कितनी बार सोचे कोई उपाय नहीं वो धीरे दीर धीरे विचार भी बात पे पड़ गए उनसे भी ऊब होने लगी वो विचार दीर भी धीरे धीरे बह गए मन शांत हो गया एक दिन बोकोजू के गुरु ने कहा कि अब अगर तेरा इरादा हो तो कुछ करने को बताऊं। उसने गुरु के चरण छुए और कहा कि बड़ी मुश्किल से करने से छूटा अब कृपा करिए अब भूल के भी कुछ करने को मत बताइए बोकोजू के गुरु ने कहा शांत नहीं होना है बोकोजू ने कहा कि अब मैं समझ गया अब मेरा मजाक मत करे होने की कोशिश ही कुछ भी होने की कोशिश आसान थी। होने की कोशिश ही टू बी समिंग होने की कोशिश ही असांति है इसलिए शांत होने की कोई कोशिश जगत में नहीं हो सकती अगर होने की कोशिश ही असांति है तो शांत होने की कोई कोशिश जगत में नहीं हो सकती फिर शांत होने का एक ही मतलब हुआ कि होने की सब कोशिश छूट गई हो तो जो शेष रह जाता है वो शांति लाउट से कहता है इस अशुद्धि और अशांति से भरे संसार में कौन विश्रांति को उपलब्ध होता है जो ठहरकर अपने में रुककर अपने में स्थिर होकर अशुद्धियों को बह जाने देता है लड़ना मत भीतर की अशुद्धियों से लेकिन समस्त धर्म जैसा हम समझते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि कहता है लड़ो लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि धर्म को जिन्होंने भी जाना है उन्होंने नहीं कहा कि लड़ो क्योंकि लड़के कोई भी शांत नहीं हो सकता और शांत हुए बिना कोई धार्मिक नहीं हो सकता इसलिए कुछ वक्तव्य तो धार्मिक लोगों के इतने इतने क्रांतिकारी है कि हम उन्हें बचा भी नहीं पाते जीसस ने कहा है वैस नॉट ईवल बुराई से मत लड़ना ईसाइयत अभी तक नहीं बचा पाई 2000 साल हो गए कोई ईसाई चिंतक ठीक से ये बात नहीं कह पाया कि जीसस का क्या क्या कहते हैं जीसस बुराई से मत लड़ो तो क्रोध से ना लड़े तो यौन से ना लड़े तो लोभ से ना लड़े ये शत्रु मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं इन चार शत्रुओं से छूटने का कोई उपाय बताएं बताए काम है क्रोध है लोभ है मोह है शत्रु इनसे छूटने का कोई उपाय बताएं कैसे इनको नष्ट करें और जीसस कहते हैं resist not evils बुराई से लड़ना मत लाओस से कहता है ठहर जाना बुराई को बह जाने देना लड़े की हारे अगर जीतना हो तो लड़ना ही मत लेकिन तथा कथित छत धार्मिक चिंतन लोगों से कहता है कि दूसरे से भला मत लड़ो लेकिन अपने से तो लड़ना ही पड़ेगा लियो तोलस्टा ने अपनी डायरी में लिखा है कि हे परमात्मा दूसरों को मैं क्षमा कर सकूं ऐसा मुझे बल दे और अपने को कभी क्षमा न कर सकूं ऐसा भी ये सामान्य धार्मिक आदमी की बुद्धि दूसरे से तो नहीं लड़ू लेकिन अपने से तो लड़ना ही पड़ेगा और जो लड़ेगा वो आनंद की तरह धार में उतर गया झरने की और गंदी हो जाएगी धार इसलिए तथा कथित धार्मिक आदमियों के पास जैसी गंदी बुद्धि हो जाती है वैसी गंदी बुद्धि अपराधियों के पास भी खोजनी मुश्किल सब तरफ उन्हें गंदगी का प्रोजेक्शन गंदगी का विस्तार दिखाई पड़ने लगता है कहीं भी जहां उनकी आंख जाती है वहीं वहीं उन्हें कुछ गंदगी दिखाई पड़ने लगती है वो गंदगी उनके भीतर इकट्ठी हो गई और अब इतनी इकट्ठी हो गई कि उसने बाहर भी विस्तार लेना शुरू कर दिया एक फ्रेंच चित्रकार खजुराहो देखने आया था। उन दिनों मेरे एक मित्र विंध्य प्रदेश में मंत्री थे उन मित्र को जुम्मा मिला कि वो उस चित्रकार को जाके खजुराहो की मूर्तियां दिखा दे। वे दिखाने गए वे बहुत घबराए हुए थे धार्मिक आदमी धार्मिक आदमी से रोज सुबह पूजा करते हैं जनेऊ पहनते हैं गीता रामायण पढ़ते हैं मंदिर जाते हैं तिलक टीका लगाते हैं सब तरह से धार्मिक वो बड़े घबराए कि ये खजुराहों की नग्न मूर्तियां यौन भित्ती चित्र संभोग और मैथुन के बड़ी मुसीबत हुई और ये परदेसी क्या सोचेगा कि भारतीय कैसे गंदे ये भी कोई चित्र बनाने का वो भी मंदिर के चारों तरफ मगर मजबूरी थी दिखाना जरूरी था आदमी प्रतिष्ठित था और उसे मिनिस्टर से कम है कि एक आदमी दिखाने ले जाए ये उचित भी ना था राम राम करके वो उसके साथ गए मुझे कहते थे कि मैं पूरे वक्त मन में यही कहता रहा कि भगवान ये, ये ना पूछे कि यह ये अश्लील ये ये चित्र तो किस बनाए? किसी तरह जल्दी उन्होंने घुमाने की कोशिश की और वो चित्रकार एक एक मूर्ति के पास घंटों ठहरा और वो परेशान हो कि अब चलिए भी और वो नीचे नजर रखने की कहीं दिखाई ना पड़ जाए पूरी यात्रा किसी तरह समाप्त हो गई उस चित्रकार ने पूछा नहीं सीढ़ियों पर उनसे ही नहीं रहा गया लौटते वक्त मिनिस्टर से ना रहा गया उन्होंने कहा कि आप एक एक बात आपसे निवेदन कर दू कि ये ये मंदिर कोई हमारी भारतीय परंपरा का केंद्रीय हिस्सा नहीं इससे आप हमारी संस्कृति के संबंध में कुछ मत सोच लेना ये किसी विक्षिप्त मस्तिष्क खराब बुनेला सम्राट की करतूत है ये कोई भारतीय संस्कृति का इससे कुछ लेना देना नहीं अश्लील है चित्र हम जानते हैं और हमारा बस चले तो इन मंदिरों पर मिट्टी पुटवा दे उस चित्रकार ने क्या कहा उस चित्रकार ने कहा मुझे फिर से भीतर जाना पड़ेगा क्योंकि अश्लीलता मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ी मुझे भीतर ले चलो मुझे भीतर ले चलो मुझे दोबारा देखना पड़ेगा क्योंकि असली अश्लीलता मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ी मैंने इतने सुंदर और इतने कलात्मक और इतने सहज और इतने निर्दोष चित्र कहीं देखे ही कौन आदमी धार्मिक है ये रोज पूजा प्रार्थना करते हैं और कैसी धार्मिकता है इस आदमी ने शायद पूजा प्रार्थना कभी ना की हो पर इसे मैं धार्मिक कहूंगा इसके पास एक कचरे से भरा हुआ मस्तिष्क नहीं चीजों को सीधा देख पाता है बीच में कुछ अपनी धारणाओं को नहीं रखता जब आपको कोई मूर्ति अश्लील मालूम पड़ती है तो भीतर खोजना आपके भीतर काम वासना जोर मार रही होगी उसकी वजह से मूर्ति अश्लील मालूम पड़ती अगर कोई नग्न आदमी खड़ा हो और आपको लगे कि गंदा है अश्लील है तो जरा भीतर झांक के देखना नग्न आदमी को देखने की इच्छा वासना ही भीतर कारण है था कोई सवाल नहीं अगर कोई व्यक्ति भीतर की बुराइयों से लड़ेगा तो इस विक्षिप्तता में उतर जाएगा परवर्षण में तीन स्थितियां हैं चित्त की एक को हम कहें भोग भोग नैसर्गिक स्थिति जो भोग को दबाएगा और लड़ेगा वो भोग से भी नीचे गिर जाता है उसको मैं कहता हूं रोग और जो भोग को बह जाने देगा वो भोग से ऊपर उठ जाता है उसे मैं कहता हूं योग रोग भोग योग भोग नैसर्गिक है भोग को जिसने विकृत किया वो रोग की दुनिया में प्रवेश कर जाता है भोग को जिसने बह जाने दिया सहजता से स्वीकार से संघर्ष के बिना मिट्टी बह जाती है पत्ते बह जाते हैं गंदगी हट जाती है योग उपलब्ध होता है योग की तरफ इशारा है लाउसे का कौन अपनी समता और शांति को सतत बनाए रख सकता है जो प्रत्येक सक्रियता के बाद सहज ही घटित होने वाले विश्राम के राज को जान लेता है हु कैन मेंटेन हिज काम फॉर लॉन्ग वक्तव्य को ठीक से समझना पड़े बाय एक्टिविटी इट कम्स बैक टू लाइफ रेस्ट कौन अपनी समता और शांति को सदा बनाए रख सकता है शांति सभी को मिलती है कभी कभी और समता भी सभी को आती है कभी कभी सतत कौन बनाए रख सकता है तो दो उपाय एक उपाय तो है कि आदमी बिल्कुल मर जाए मरा हुआ हो जाए इस अशांत होने की भी ताकत ना रहे कुछ लोग इसकी कोशिश करते हैं अगर मन में वासना उठती है तो भोजन इतना कम कर दो कि शरीर में शक्ति ना रहे कि वासना निर्मित हो न होगी शक्ति ना उठेगी वासना लेकिन शक्ति का ना होना वासना का ना होना नहीं वासना प्रतीक्षा करेगी जब भी शक्ति होगी तब प्रकट हो, हो जाएगी और अगर प्रगट होने का मौका भी न दिया तो छुटकारा नहीं है मौजूद ही रहेगी बीच की तरह जमी रहेगी अमेरिका में उन्होंने प्रयोग किया एक विश्वविद्यालय में 30 विद्यार्थियों को एक महीने तक भूखा रखा पांच सात दिन की भूख के बाद काम वासना छीन होने लगी नग्न तस्वीरें रखी रहे असली चित्र प्रदर्शित किया जाए कोई आकर्षण नहीं नग्न से नग्न चित्र रखे हैं सुंदर से सुंदर स्त्रियों के कोई उठा के भी नहीं देखता पंद्रह दिन के बाद कितने ही काम की चर्चा करो कोई रस नहीं लेता तीस दिन में ऐसा लगा कि वासना बिल्कुल तुरोहित हो गई क्योंकि शक्ति चाहिए अतिरिक्त शक्ति चाहिए वासना के लिए तीस दिन के बाद भोजन दिया पहले दिन के भोजन के बाद ही रस वापिस लौटने लगा तीन दिन के भोजन के बाद वे चित्र फिर सुंदर हो गए आकर्षक हो गए फिर चर्चाएशारे और और और इशारे और काम वासना की दौड़ शुरू होगी अगर इनको जीवन भर उस तल पर रखा जाए जहाँ की ऊर्जा ज्यादा पैदा न हो तो इनको वहम होगा कि इनके भीतर से वासना मर गई अनेक साधु संत यही करते रहते हैं वासना मिटती नहीं केवल शक्ति की अभिव्यक्ति न होने से छिप जाती है ना कहता है इस भांति अगर कोई अपने को समता में रखना चाहे तो वो समता नहीं मृत्यु है शांति नहीं मरघट का सन्नाटा है शांति एक जीवित घटना से सन्नाटा एक मृत मरघट पे भी शांति होती है अगर वैसी ही शांति चाहिए तो अपने को सिकोलना पड़े और नष्ट करना पड़े उससे कोई आनंद को उपलब्ध नहीं होता उससे सिर्फ गहरी उदासी में डूब जाता है इतनी उदासी में जहां जीवन अपने पंख सिकोड़ लेता है और यात्रा बंद कर देता है अक्सर साधु संत दिखाई पड़ते हैं मुर्दा सूख गए रस की धार खो गई बस इतना ही जीवन बचा है कि चल लेते हैं फिर लेते हैं फिर हमें लगता है कि बड़ी ऊंची स्थिति वाली है ये स्थिति भ्रांत है जरूर एक ऊंची स्थिति है लेकिन वो मृतवत नहीं और भी जीवंत है उसका राज क्या है लॉ से कहता है उसका राज्य यह है सक्रियता तो आएगी जीवन में सक्रियता जरूरी है जीवन का अर्थ सक्रियता है लेकिन जो व्यक्ति इस राज को समझ लेता है कि सक्रियता भी विश्राम का द्वार है बल्कि सक्रियता ही विश्राम की जन्मदात्री है और जो ये समझ लेता है कि सक्रियता विश्राम के विपरीत नहीं विश्रांति का मार्ग है वो सदा समता को उपलब्ध हो जाता इसे हम ऐसा समझें अगर मैं दुकान पर बैठता हूँ तो क्रोध आ जाता है लोभ आ जाता है तो दो रास्ते हैं। दुकान छोड़ दूं तो न होगी दुकान न होगा क्रोध ना लोभ पत्नी के साथ रहता हूँ तो कलह हो जाती है ईर्षा आ जाती है छोड़ दूं पत्नी को न होगी ईर्षा ना, हो ना कलह ऐसे हटता जाऊ सब जगह से जहां जहां मुझे लगता हूँ की गड़बड़ हो जाती है वहां से हट जाऊ लेकिन मैं तो मैं ही रहूंगा चाहे दुकान से हो हिमालय चला जाऊं चाहे पत्नी को छोड़ू आश्रम में बैठ जाऊं मैं तो मैं ही रहूंगा ये जो आदमी परिस्थितियों से हट रहा है ये आदमी अपने को बदल नहीं रहा है अपने को तो वैसा ही बचाए हुए ये भी हो सकता था कि विपरीत परिस्थितियां बनी रहती तो शायद इसे कभी अपने को बदलना पड़ता अब वो भी जरूरत ना रहेगी क्रोध आता ही रहता तो एक ना एक धन इसको लगता कि क्रोध पागलपन अब इसमें क्रोध की परिस्थिति से ही अपने को हटा लिया कलह होती ही रहती, तो एक दिन आदमी कलह से भी उठ जाता और ऊपर उठता। कलह से अपने को हटा लिया इस सब तरफ से अपने को हटा ले सकता है, लेकिन ये क्रांति नहीं रूपांतरण है। ये आदमी वही सिर्फ परिस्थितियां इसने छीन कर दी इसमें कोई कोई गहन अनुभव उपलब्ध नहीं होने वाला है लाओ से कहता है कि दुकान है तो दुकान पर रहो बाजार है तो बाजार और घर है तो घर परिस्थितियों से भागो मत और क्रिया से हटो मत करते ही रहो क्रिया और ध्यान रखो कि क्रिया विश्राम की विपरीत नहीं है बल्कि ठीक से जो क्रिया करे वो उतने ही ठीक से विश्राम में प्रवेश करता है ये लाओ से के बुनियादी साधना के सूत्रों में से एक है इसे थोड़ा हम समझ ले मैं सोच सकता हूं कि रात मुझे नींद नहीं आती तो मैं दिन भर भी सोया रहूं ताकि रात अच्छी नींद आ सके तो मैं दिन भर लेता रहू ये तर्कयुक्त मालूम पड़ता है कि रात नींद नहीं आती दिन भर भी लेट कर विश्राम करो जितना ज्यादा विश्राम का अभ्यास करोगे रात उतना ही ज्यादा विश्राम आएगा लेकिन जो दिन भर लेटा रहेगा रात नींद बिल्कुल असंभव हो जाएगी क्योंकि तर्क एक बात और जीवन बिल्कुल दूसरी बात है और जीवन तर्क को मान के नहीं चलता तर्क को जीवन को मान के चलना हो तो चले जीवन किसी तर्क को मान के नहीं चलता जीवन की अपनी अपनी व्यवस्था है और जीवन की व्यवस्था द्वंद्व की व्यवस्था है डायलैक्टिकल जो आदमी दिन में खूब सक्रिय होगा श्रम करेगा दौड़ेगा पत्थर तोड़ेगा वो आदमी रात गहरी नींद में प्रवेश करेगा क्योंकि जो जितना सक्रिय होगा उसकी सक्रियता उतनी ही आयोजना कर देगी भीतर कि वो निष्क्रिय ही हो सके जो एक छोर को छू लेगा द्वंद्व के वो दूसरे छोर में अपने आप डोल जाएगा घड़ी के पंजुलम की तरह बाएं छुलिया दाएं चला जाएगा और जो आदमी रात ठीक से विश्राम कर लेगा और गहरी निद्रा में उतरेगा तो आप यह मत समझना कि दूसरे दिन वो फिर दिन भर सोया रहेगा जितनी गहरी नींद होगी उतनी ही ताजगी से भरा हुआ सुबह वो उठेगा और जितना गहरा विश्राम लिया होगा उतने ही श्रम की क्षमता पुनर् उपलब्ध हो जाएगी इसे हम दो चार तरफ से समझे तो ख्याल ना आए एक आदमी सोचता है कि अगर मुझे मौन होना है तो मुझे बिल्कुल बोलना बंद कर देना चाहिए जो आदमी ऐसा सोचता है वो जीवन के द्वंद्व को नहीं जानता अगर वो बिल्कुल बोलना बंद कर देगा तो वो 24 घंटे भीतर बोलता रहेगा वो कभी मौन को उपलब्ध होने वाला नहीं मौन को तो वही उपलब्ध हो सकता है जो जब बोलता हो तो इतनी प्रमाणिकता से बोलता हूं कि सारे प्राण उसमें समाविष्ट हो जाएं कुछ बचे ना भीतर सारी आत्मा बोलने लगे है आदमी जब बोलना बंद करेगा परिपूर्ण मौन में प्रवेश कर जाएगा जीवन द्वंद्व का नियम है अगर आप पूरे ऑथेंटिसिटी से पूरी प्रामाणिकता से बोल सकते हैं अपने सारे प्राणों को बोलने में उदेल दे सकते हैं तो आप तत्म बोलना बंद होगा कि मौन ने विश्राम में उपलब्ध मौन में प्रवेश कर जाएंगे लेकिन हम सोचते हैं कि अगर मौन चाहिए तो बोलना बिल्कुल बंद कर दो अगर रात में नींद चाहिए तो दिन में श्रम बिल्कुल बंद कर दो अगर शांति चाहिए तो अशांति के सब स्थानों से हट जाओ नहीं शांति चाहिए तो अशांति के स्थान में पूरी तरह मौजूद हो जाओ पूरे उपस्थित हो जाओ भागने की कोई जरूरत नहीं है जितनी पूर्ण उपस्थिति होगी वहां उतनी ही शांति की तरफ यात्रा हो जाएगी इसलिए लाओस से कहता है रहस्य को समझो हु कैन मेंटेन हिज काम फॉर लॉन्ग लंबे समय तक कौन रह सकेगा शांति कौन रह सकेगा सम क्षमता में बाय एक्टिविटी उल्टी बात कहते हैं मेरे साथ एक एक प्रोफेसर लाव से की इस किताब को तावते किंग को अध्ययन करते थे एक दिन उन्होंने मुझे आके कहा कि मालूम होता है कुछ गलती छप गया है इस उन्होंने कहा कि मालूम होता है बाय इनेक्टिविटी होना चाहिए था बाय एक्टिविटी छप गए उनका लगना ठीक था क्योंकि अगर हम वचन को फिर से पढ़ें हु कैन मेंटेन हिज काम फॉर लॉन्ग बाई इनएक्टिविटी ठीक मालूम पड़ेगा कौन रह सकता है सदासता में जो निष्क्रिय हो जाए लेकिन लाउस से कहता है कि नहीं जो सक्रिय हो लेकिन सिर्फ सक्रिय होने से नहीं होगा सक्रिय तो हम सब दें कौन सक्रिय नहीं सिर्फ सक्रिय होने से नहीं होगा इसलिए दूसरी शर्त है यह भी जाने इट कम्स बैक टू लाइफ टू रेस्ट यह भी जाने कि सब सक्रियता अनिवार्यता विश्राम में आ जाती है सब सक्रियताएं अंततः निष्क्रिय हो जाती इस सत्य को जानकर जो सक्रिय रहे वो पूर्ण समता को सदा समता को उपलब्ध हो जाएगा अगर बिल्कुल ठहरना हो, हो तो पूरा दौड़ना आना चाहिए अगर परम शून्य में प्रवेश करना हो परम शून्य में ठहर जाना हो तो पूर्ण दौड़ानी चाहिए जो पूरा दौड़ेगा वो एक क्षण पूर्ण रूप से ठहर जाएगा हम सबकी तकलीफ ये है कि हमारी पूरी जिंदगी कुनकुनी है ल्यूक वाम है पूरी कहीं भी नहीं दौड़ते हैं तो मरे मरे इसलिए जब ठहरते हैं तब भी पैर चलते रहते जागते हैं तो मरे मरे इसलिए जब सोते हैं तब भी सपने जगाए रखते भोजन करते हैं तो मरे मरे इसलिए भोजन से उठ जाते हैं लेकिन मन से भोजन नहीं उठ पाता जो भी करते हैं वो इतना अधूरा है कि वो जो आधा शेष रह जाता है वो पीछा करता है लाभ से कहेगा जो भी करे उसे इतने गहरे न करे कि विपरीत अपने आप आना शुरू हो जाए और जब इस राज को कोई समझ लेता है तो फिर भागता नहीं किसी भी चीज से नहीं भागता सक्रियता से कर्म के जगत से नहीं भागता से के लिए सन्यास का वही अर्थ है जो कृष्ण के लिए से के लिए सन्यास का अर्थ नहीं है कि कोई छोड़ के जगत को भाग जाए से के लिए सन्यास का वही अर्थ है जो कृष्ण के लिए कि जो कर्म में अकर्म को उपलब्ध हो जाए जो करते हुए इस रहस्य को समझे कि मैं ना करने में अभी अभी प्रवेश कर जाऊंगा कर लू पूरा ताकि ना करने में भी पूरा उतर जाऊं ऐसा व्यक्ति सतत समता में जी सकेगा उसकी समता को कोई भी तोड़ नहीं सकेगा कोई तोड़ने का उपाय नहीं है क्योंकि असमता से वो भागता नहीं है असमता में भी जीता है हिमालय पर जो चला गया है उस आदमी को क्रोधित कर देना बहुत आसान हो सकता है उसे 30 वर्षों से क्रोध न आया हो लेकिन क्रोधित कर देना बहुत आसान है लेकिन जो बाजार में बैठ के शांत हो गया हो भला 30 दिन केवल उसको शांति के उपलब्ध हुए हो तो भी उसे क्रोधित करना बहुत मुश्किल है क्योंकि क्रोध की सारी स्थितियां मौजूद है उनके बीच वो शांत हो गया है जो क्रोध की स्थितियां छोड़कर शांत हो गया उसकी शांति धोखा हो सकती सौ में निन्यानबे मौकों पर होगी अन्य भागने का कोई कारण नहीं था भयभीत होने का कोई कारण नहीं अतः जो व्यक्ति ताओ को उपलब्ध होता है वह हमेशा स्वयं को अति पूर्णता से बचाता है अब ये एक और ताओ का बुनियादी नियम है और चूंकि वह से बचा रहता है इसलिए वह छह और पुनर्जीवन के पार चला जाता है पहले सूत्र में लाओ ने जो कहा दूसरे सूत्र में जो कह रहा है वो विपरीत मालूम पड़ेगा विपरीत नहीं पहले सूत्र में लाओ ने कहा कि किसी भी क्रिया की पूर्णता में प्रवेश कर जाना चाहिए क्रिया की ध्यान रखना किसी भी क्रिया की पूर्णता में प्रवेश करना चाहिए समग्र टोटल तो, तो उस क्रिया के विपरीत जो स्थिति है वो अपने आप चली आती है इसे स्मरण रख के जो जिएगा वो समता को उपलब्ध हो जाता है दूसरे सूत्र में लाओस से कहता है जो व्यक्ति ताव को उपलब्ध होता है धर्म को स्वभाव को परमात्मा को वो हमेशा स्वयं को अति पूर्णता से बचाए रखता है कर्म में तो पूर्णता होनी चाहिए लेकिन स्वयं को दूसरा सूत्र स्वयं के संबंध में पहला सूत्र कर्म के संबंध में पहले सूत्र के संबंध में लाव से कहता है द्वंद है जगत एक को पूरा करो अगर पूरा करो तो विपरीत में प्रवेश हो जाता है सहज कोई कठिनाई नहीं और जब ये दोनों चीजें सध जाती हैं तो क्षमता संतुलन निर्मित होता है दूसरे सूत्र में कहता है लेकिन तुम स्वयं पूर्ण बनने के पागलपन में मत पड़ना क्योंकि अगर स्वयं तुम पूर्ण बनना चाहो तो जो परिणाम होंगे वो ये होंगे कि तुम छह को उपलब्ध हो जाओगे, और फिर फिर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा ये बड़ा अजीब मालूम पड़ता है क्योंकि साधारणता हम सभी परफेक्शनिस्ट सारी दुनिया पूर्णतावादी हर आदमी पूर्ण होने की कोशिश में लगा है लाओ से कहता है पूर्ण नहीं होना है समग्र होना है अंग्रेजी में दो शब्द हैं वो हमें ध्यान में ले लेना चाहिए एक शब्द है परफेक्ट और एक शब्द है होल पूर्ण और समग्र पूर्ण होने का मतलब है किसी एक दिशा में शिखर को छू लेना और समग्र होने का अर्थ है सभी दिशाओं को संतुलन से स्पर्श कर लेना ऐसा समझे हम एक व्यक्ति है अगर वो ईमानदारी में पूर्ण होना चाहे पूर्ण ईमानदार होना चाहे तो उसका जीवन शांत जीवन नहीं होगा बहुत तनाव से भरा हुआ जीवन हो जाए 24 घंटे बेईमानी से लड़ने की ही स्थिति बनी रहेगी और खींच खींच के उसे अपने को शिखर पे रखना पड़ेगा ये अहंकार होगा ईमानदार का अहंकार होगा कठिन भी हो सकता है कठोर सख्त भी हो सकता है लाउस से कहता है ईमानदारी या बेईमानी बेईमानी में भी पूर्ण होने की जो कोशिश में लगा है वो भी परेशानी में पड़ेगा ईमानदारी में जो पूर्ण होने की कोशिश में लगा है वो भी परेशानी में पड़ेगा क्योंकि ईमानदारी और बेईमानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो अच्छा होने की कोशिश में लगा है वो भी कठिनाई में पड़ेगा जो बुरा होने की कोशिश में लगा है वो भी कठिनाई में पड़ेगा क्योंकि दोनों एक ही चीज के दो पहलू हैं और आप सिक्के का एक हिस्सा बचा रहे हैं और दूसरा फेंकने की कोशिश कर रहे हैं आप कठिनाई में पड़ेंगे लाउस से कहता है पूर्ण होने की कोशिश की मत करना दोनों द्वंदों के बीच में ठहर जाना न बेईमान बनना और न ईमानदार बनना ये बड़ी कठिन बात है ईमानदार बनना आसान है बेईमान बनना आसान है दोनों के बीच ठहर जाना बहुत ही कठिन है क्यों क्योंकि हमारी दोनों बातें समझ में आती है कि बेईमान बन जाओ बिल्कुल समझ में आता है ईमानदार बन जाओ समझ में आता है दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं रास्ते साफ मालूम पड़ते हैं लाव से कहता है कहीं भी पूर्ण बनने की कोशिश मत करना बीच में ठहर जाना ईमानदारी बेईमानी के शुभ और अशुभ के अंधेरे और प्रकाश के साधु और असाधुता के बीच में ठहर जाना क्योंकि जो बीच में ठहर जाएगा उसके सारे तनाव समाप्त हो जाते हैं क्योंकि सब तनाव द्वंद्व से पैदा होते हैं कर्म में पूरे जाना और स्वयं में सब बीच में ठहर जाना यहाँ लाओस से और बुद्ध ने बड़ा तालमेल है शायद बुद्ध की बात चीन में इतनी प्रभावी हो सकी उसका कारण लाओस से का सूत्र था बुद्ध ने मध्यम निकाय द मिडिल वे की चर्चा की और जगत में मध्यम निकाय के मध्य मार्ग के बुद्ध सबसे बड़े प्रस्तोता हैं। बुद्ध ने कहा बीच में कहीं अति पर मत जाना तो बुद्ध के जीवन की एक घटना कहूँ उससे यह ख्याल न आ जाए बुद्ध के पास एक राजकुमार दीक्षित हुआ स्रोण भोगी था बहुत फिर त्यागी हो गया बहुत क्योंकि आदत बहुत की थी इससे कोई पड़ता था कि बहुत क्या था बहुत भोगी था छोड़ दिया भोग बहुत त्यागी हो गया कहते हैं कभी खाली पैर जमीन पर ना चला था राह से गुजरता था तो मखमल पहले बिछाई जाती तब वो गुजरता था फिर दीक्षित हुआ साधु हो गया बुद्ध का तो भिक्षु पगडंडी पे चलते थे तो वो कथ की कांटे से भरे मार्ग पर चलता था भिक्षु देख के चलते थे कि रास्ते पर कांटे ना हो वो देख के चलता था कि कांटे जरूर हो पैर उसके गांव से भर गए भिक्षु छाया में बैठते तो वो धूप में बैठता भिक्षु एक दिन में एक बार खाते तो वो दो दिन में एक बार खाता बहुत ये मजा है भोग मन छोड़ सकता है त्याग पकड़ सकता है लेकिन अति नहीं छोड़ सकता मन अति में जीता है मन को अति चाहिए छह महीने में उसकी बड़ी सुंदर काया थी सोने जैसा उसका शरीर था वो सब काला पड़ गया सारे शरीर पर फफोले हो गए सारा शरीर जल गया बुद्ध को अनेक बार और भिक्षुओं ने आकर का सोन महा तपस्वी है हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं बुद्ध हंसते और वो कहते की तुम्हें पता नहीं वो महाभोगी रहा महातस्वी होना उसे आसान छह महीने तक बुद्ध ने कुछ भी ना कहा स्रोण अपने को गलाता चला गया सुखाता चला गया फिर एक बुद्ध उसके पास और बुद्ध ने कहा कि श्रोण मैं कुछ पूछने आया कुछ बात जिसकी मुझे कम जानकारी है लेकिन तुम्हें है उस संबंध में कुछ जानने आया चकित हुआ उसने कहा की आप और मुझसे जानने आए क्या तो बुद्ध ने कहा मैंने सुना है की जब तुम राजकुमार थे तो तुम बड़े कुशल वीणा वादक थे मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि वीणा के तार अगर बहुत कसे हो तो संगीत पैदा होता है या नहीं तो ने कहा तार बहुत कसे हो तो टूट जाएंगे संगीत पैदा नहीं होगा टूट के सिर्फ बिखा हुआ विसंगीत पैदा होगा हो संगीत पैदा नहीं होगा तार टूट जाएंगे बुध ने कहा तो सोन तार अगर बिल्कुल ढीले हों तो संगीत पैदा होता है या नहीं तो श्रोण्य का आप भी कैसी बात में पूछते हैं तार ढीले हो तो चोट नहीं पड़ सकती संगीत कैसे पैदा होगा तो बुद्ध ने कहा संगीत कब पैदा होता है तो श्रोण ने कहा कि तारों की एक ऐसी भी अवस्था है जब न तो हम कह सकते कि वे कसे हैं और न कह सकते कि ढीले तार एक ऐसी क्षमता में भी खड़े हो जाते हैं जब न कसे होते हैं और न ढीले होते हैं तभी संगीत पैदा होता है तो बुद्ध ने कहा कि मैं तुमसे यही कहने आया हूं कि जो वीणा में संगीत के पैदा होने का नियम है वही जीवन में भी संगीत के पैदा होने का नियम न तो जीवन के तार ढीले हों भोग की तरफ तो भी संगीत पैदा नहीं होता और जीवन के तार विपरीत कस जाएं त्याग की तरफ तो भी संगीत पैदा नहीं होता जीवन के तारों की भी एक ऐसी अवस्था है श्रोण जब तार न ढीले होते और न कसे एक ऐसा क्षण भी है चेतना का जब न भोग होता और न त्याग जब ना आदमी इस अति में होता और ना उस अति में बीच में ठहर जाता है तभी जीवन का परम संगीत पैदा होता है उस परम संगीत का नाम ही समाधि है तो तूने जो वीणा के साथ सीखा जीवन के साथ भी कष देखता हूं कि पहले तेरे तार बहुत ढीले थे सब संगीत पैदा नहीं हुआ अब पागल की तरह तार तूने इतने कस लिए हैं कि अब भी संगीत पैदा नहीं हो रहा से कहता है जो ताओ को उपलब्ध होता है वो हमेशा स्वयं को अति पूर्णता से टू मच वो अति पूर्णता से हमेशा अपने को बचाता है वो सदा मध्य में रह जाता है ना इस तरफ ना उस तरफ बीच में। मन है अति और जहां कोई अति नहीं होती वहां मन नहीं होता मन होता है या तो बाएं या दाए मध्य में कभी नहीं मन या तो होता है राइटिस्ट या होता है लेफ्टिस्ट बीच में कभी नहीं बीच में मन होता ही नहीं अगर हम बिना की ही बात को ठीक से समझे तो ऐसा कह सकते हैं कि जब तार बिल्कुल मध्य में होते हैं तो तार होते ही नहीं क्योंकि जब तक तार होगा तब तक, तक संगीत में बाधा देगा लोग आमतौर से समझते हैं कि वीणा जब बजती है तो तार से संगीत पैदा होता है गलती है बात तार से संगीत पैदा नहीं होता तार की समता से संगीत पैदा होता इसलिए वीणा बजाना सीखना तो बहुत आसान है वीणा को ठीक तार की अवस्था में लाना कठिन है वीणा तो कोई शिखर भी बजा सकता है लेकिन साज को बिठाना बहुत कठिन है क्योंकि साज को बिठाने का मतलब है कि तार को समता में लाने की कला चाहिए और जब भी कोई कुशल हाँ तार को समता में ले आता है तो बड़ा काम तो हो गया संगीत तो पैदा करना लेना फिर बच्चे भी कर सकते हैं लेकिन उस तार को समता में ले आना ध्यान रहे जब तार बिल्कुल सम होता है तो तार होता ही नहीं संगीत ही रह जाता है और तार जब विषम होता है तो तार ही होता है संगीत नहीं होता मन जब अति में होता है तो मन होता है जब अति खो जाती है मध्य होता है तो मन होता ही नहीं चेतन चेतना आत्मा ही शेष रह जाती है ऐसा जो व्यक्ति है लाव से कहता है वह क्षय को और पुनर्जीवन को उपलब्ध नहीं होता है जो इस मध्य में ठहर गया वो अमृत में ठहर जाता है दोनों अतियों की मृत्यु है मध्य की कोई मृत्यु नहीं दोनों अतियों पर तनाव है तनाव है इसलिए छह होगा तार बहुत कसे हों तो टूट जाएंगे और तार बहुत ढीले हों और कोई खींचतान के संगीत पैदा करने की कोशिश करे तो भी टूट जाएंगे तार जितनी समता में होंगे उतने ही टूटना असंभव है तनाव नहीं तो टूटने का उपाय नहीं तनाव ही तोड़ता है तो लाव से कहता है वह छह और छह समाप्त हो जाता है जहां छह समाप्त हो गया वहां मृत्यु असंभव है मृत्यु समस्त छह का जोड़ है रोज रोज छह होता है फिर मृत्यु सबका जोड़ है जो इस भीतर की समता को अनुभव कर लेता है वो छ को भी उपलब्ध नहीं होता मृत्यु को भी नहीं शरीर तो जाएगा क्योंकि शरीर अतियो में ही जीता है जन्म एक अति है मृत्यु दूसरी मन भी जाएगा क्योंकि मन भी अति में जीता है भोग त्याग मित्रता शत्रुता प्रेम घृणा ऐसा ही जीता है संसार मोक्ष ऐसा ही जीता है वो भी अति में ही जीता है वो भी जाएगा लेकिन भीतर एक तीसरी तीस स्थिति भी है जो समता की है सम होते ही उसका पता चलता है उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं और जहां मृत्यु नहीं वहां फिर पुनरुजीवन नहीं है लाव से बिना आवागमन की बात किए इस सूत्र में कहता है कि आवागमन से छूट जाने का ये उपाय है दो बातें कही है कर्म में समग्रता ताकि विपरीत अवस्था में सहज प्रवेश हो स्वयं में मध्यता, ताकि कोई तनाव पैदा ना हो और जीवन में क्षय और मृत्यु असंभव हो जाए आज इतना ही पांच मिनट बैठेंगे कीर्तन में सम्मिलित हों